नारायण नारायण आज का विषय है आनंद प्राप्ति के लिए वासना को भगवान की ओर मोड़ें वास्तव में घर में सब लोगों को हंसते खेलते मजे में रहना चाहिए हमारी वृत्ति ऐसी हो कि जो आनंद चाहता है वह दौड़कर हमारे पास आए अन्य संपत्ति कितनी भी दो वह अधूरी लगती है ऐसा लगता है लेकिन आनंद की वृद्धि देने पर भी कभी समाप्त नहीं होती जीवन मूलत आनंदमय पर छोड़ दो तो वह सुखी होगा। आनंद अत्यंत विशाल है। बुद्धि की मृत्यु होने पर आनंद की प्राप्ति होती है आनंद प्राप्त करना सरल है यह जानकर हमें स्वयं सरल होना चाहिए अर्थात हमारा स्वभाव सीधा निष्पक्ष निष्कपट होना चाहिए हम उपाधियों से भारी हो गए हैं हमें घमंड हो गया है उसे हटाना चाहिए संसार में सब लोग आनंद चाहते हैं अतः हमें जो परिस्थिति होगी उसमें मन की प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए आनंद शाश्वत है लेकिन हम विषय वासना में ही आनंद मानते हैं इसलिए हमें सच्चा और शाश्वत आनंद नहीं मिलता फोड़ा हो जाता है तो उसमें खुजली आती है और खुजलाने पर उसमें से खून आने लगता है फिर भी हमें खुजलाने में आनंद होता है लेकिन क्या खुजलाते रहना ही ठीक होगा कुत्ते के मुंह में जब हड्डी होती है तब वह अपने मुंह का रक्त ही चुभलाता है तब कुछ रक्त मुंह से गिरकर कम होता रहता है फिर भी वह हड्डी नहीं छोड़ता विषय का आनंद भी वैसा ही होता है किसी भी वस्तु का का अस्तित्व न होते हुए जो आनंद होता है, है। वह परमात्मा व्यक्त स्वरूप है। वासना भगवान की ओर मोड़ दे तो फिर आनंद के सिवाय दूसरा कौन सा लाभ होगा वस्तुतः वासना अग्नि के समान है जिस अग्नि से सुंदर स्वाता रसोई बनाकर गर्मा गर्म ताजा भोजन किया जा सकता है उसी अग्नि को यदि घर की छत पर रख दे तो वह घर को जला देती है वैसे ही वासना यदि भगवान की ओर अर्थात भक्ति की ओर मुड़ गई तो वह मनुष्य को आनंद रूप कर देती है लेकिन यदि विषय की ओर मुड़ गई तो दुख में घसीटती है वासना हमें रोज नए नए तमाशे दिखाती है यानी तमाशे तो पुराने ही होते हैं हाँ हमारी वासना मात्र रोज नई होती है वासना यानी यह मनुष्य का शत्रु है और यह उसके आनंद में खटाई डालता है वासना के कारण को संतोष नहीं होता यह जानते हैं लेकिन वासना का जोर इतना होता है कि वह अंतिम सांस तक जाती नहीं जिसने वासना को जीत लिया उस पर समझो भगवान की कृपा हो गई वासना को जीतने के लिए नाम स्मरण जैसा दूसरा कोई उपाय नहीं है वासना शून्य होकर कर्म करने को ही संन्यास कहते हैं जहाँ वासना समाप्त होती है वहां आनंद ही होता है नारायण नारायण